विरुद्ध किम लक्षण साध्या भाव हेतु साध्या भाव से व्याप्त जो हेतु होता है उसको विरुद्ध करते साध्य से व्याप्त हो तो असधेतु हो जाएगा और साध्य व्याव से व्याप्त तो? तो हो गया तो असाधेतु हो गया यथा दृष्टानते रहे शब्दों घटवत शब्द नित्य पृथकत्वा दृष्टांग क्या करें घटव घट कैसा है पृथक पृथक का मतलब क्रिया से जन्य मनुष्य ने काम करके पैदा किया घड़ा बनाया कुड़ाल ने कुम्भार बहुत मेहनत करता है तब एक घड़ा बनता है तो बना करके जो सिद्ध किया वो वस्तु तो उसको क्या बोलते हैं कृतक, कृतक करण किया हुआ क्रिया के द्वारा पैदा किया हुआ उस तो का नित्यतम करके किसने बनाया? जो जो कृतक है वह वह नित्य है ऐसा कोई तत्व जबकि जो कृतक है वो नित्य नहीं हो सकता जो पृथक है जो जन्य है वो कभी नित्य नहीं होता यही लड़ाई है सभी दर्शनों में है मोक्ष को लेकर के मोक्ष क्रिया जन्य है क्या कर्म जन्य है क्या विचार चलता उपासना जन्य है किससे जन्य है वो इंद्रियों से जन्य हो जाए तो भी बेकार जाएगा ये सब अनित्यत्व है अनित्यम होता है यद कृतग्ञ नित्यम कभी नहीं होता किसी ने बना दिया कि घड़ा नित्य है घड़ा नित्य है कभी नष्ट नहीं होने वाला है घट में कृतकत्व है और वहां पर किसी ने नित्यत्व मान रहा है क्यों होगा भ्रांति का कारण भी है इसका पीछे वो था सोने का घड़ा चाहे जितना भी लाठी मारो टूट नहीं रहा है तो इसलिए उसने सोचा घड़ा नहीं टूटा मिट्टी का घड़ा हो तो, तो लाठी से मार तो टूट जाएगा ना उसने ये सुना था लाठी से मार से टूट जाओ घड़ा है अनित्य है अब लेकिन इस घड़े को मारा मारा मारा टूटा ही नहीं ट्रैक भी नहीं हुआ तो उसने सोचा इसलिए जो लोग बोलते हो गलत बोल रहे हैं यद कृतगम तद अनित्यम गलत है और सही क्या है यद कृतगम तद नित्यम ऐसा रट लिया अब उसको हम उसको समझाने के लिए कहना पड़ेगा तुम स्वर्ण में को बड़े लाठी से मारा नहीं टूटा इसका मतलब यह नहीं है कि सभी घड़ा चाहे स्वर्ण का ना हो वो भी नित्य हो जाए और उससे अन्य जितने भी कृतक है वो भी नित्य हो कोई जरूरी नहीं है जैसे उसको कहना है तुम रोटी बनाओ खाना नहीं रखे रहो सामने क्या होगा एक दो दिन में सड़ जाएगा बदबू आने लगेगा खराब हो जाएगा तुमने बनाया इसको भी नित्य है क्या नित्य होते तो खराब नहीं होना चाहिए हो। इसे यद कृतक्यम अर्थात अभाव साध्य के अभाव अतः हेतु तो कृतकत्व कैसा है साध्य जो नित्यत्व है उसका अभाव अनित्यत्व से से व्याप्त व्याप्त है तो नित्यत्व नहीं अवस्य कृतकत्पेतु निव्या यहां कृतकवादी अतकत्व निभावन अन्य व्याप्तम भव मूल में कह रहे हैं किसने अनुमान बना लिया शब्द भी नित्य है क्यों कृतक होने से जैसे कि कोई घड़ा है यहां इस अनुमान में अत्र इस अनुमान में कृतकत्व नित्यत्व भाव जो कृतकत्व रूप हेतु तो दिया गया है वह साध नित्यत्व के अभाव अर्थात अनित्यत्व से व्याप्त है अतः अतएव साध्या भाव से व्याप्त होने के नाते हेतु क्या कहेंगे हम वृद्ध और ऐसे हेतुओं के कारण से क्या होता है अनुमिति नहीं हो सकती है अनुमिति के लिए क्या करना एक पड़ेगा आपको वन व्याप्त धूमवान पर्वत है करना पड़ता है साध्य व्याप्त होना चाहिए धूम और मैंने हेतु उस हेतु को पक्ष में जब ग्रहण करोगे तभी अनुमिति होती है धूमवान पर्वत ग्रहण न हो तो पर्वत मन ज्ञान होगा क्या परामर्श ज्ञान न हो तो अनुदि ज्ञान भी नहीं होगा हेतु व्याप्त नहीं था विपक्ष नहीं, नहीं कहा था अनुपक्ष तो दृष्टान्त और दोनों दृष्टांत नहीं था असाधारण अनेक में क्या विपक्ष में अवृत्ति था या विपक्ष में वृत्ति है ही है आवृत्ति नहीं है निश्चित साध्यावा विपक्ष था अंतर है न था सभी में सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्षमात्र वृत्ति असाधारण अथल आया था, था। उससे पहले वाला साध्यवत व्यक्ति का विरोधी थे वो सब ये व्यक्ति के विरोधी नहीं यह परामर्श का विरोधी है बहुत अंतर है ये क्या कर रहा है जैसे वंदी व्याप्त तुम्हारा एम पर्वत ज्ञान होता है परामर्श अर्थात साध्य से व्याप्त हेतु मत पक्ष साध्य से व्याप्त तो हेतुमान पक्ष जब ज्ञान हो तब तो अनुमिति होता है और यदि आपको ऐसा ज्ञान हो जाए कि साध्या भाव से व्याप्त हेतुमान पक्ष है तो अनुमति होगी क्या यही हो रहा है में साध्याभाव से व्याप्त हेतुमान पक्ष ज्ञान हो रहा है हाँ? किसके कहा कौन से लक्षण में व्याप्ति का लक्षण परामर्श में नहीं था तो परामर्श नहीं, नहीं, नहीं, नहीं परामर्श नहीं बनेगा व्याप्ति नहीं बनी तो परामर्श नहीं बना यहाँ ऐसा नहीं व्याप्ति बन रहा हमने पता न सोने के घड़े में व्याप्ति बन गया सोने का घड़ा भी कृतक है हमारा टूटता नहीं तो नित्य है वो कि नहीं कई पीढ़ियों तक चलता है सोने की गढ़ा आप आपके बेटे को बेटे को बेटा को दिया ऐसे करते सिपले। चलता नहीं चलता है एक बार विदेश कुछ भारतीय भारत भेजा गया इंजीनियरों को भारत पिछड़ा क्यों रह रहा है उनकी आर्थिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है पैसा घूमता क्यों नहीं है एक कटना चाहिए ना जितना कटेगा उतना ही ज्यादा वो मल्टीप्लाई होएगा, बढ़ेगा तो विदेश से अमेरिका रूस के एक टीम बन गया एक इंजीनियरों के और सब आए यहाँ डॉक्टर इंजीनियर सब के ग्रुप बन गया और आ गए गांव गाँव घूमने गाँ लगे देखने के लिए लोग सामान कितना खरीदते हैं और कितना इनका खराब होता है क्या होता है सब जानस रहते हैं खरीदते जाओ टूटते जाए, जाए खरीदते जाए तब तो धंधा चलेगी ना व्यापार बढ़ेगा व्यापार बढ़ेगा धन बढ़ेगा लोगों के हाथ में और यहाँ उनने क्या देखा एक जगह गांव में गए इमाम दस्ता देखा इमाम दस्ता होने वाला पूछा उससे ये तुम्हारे पास कब से है पूछ रहे थे मेरे को पता ही नहीं कब से उसने तो बाप से पूछा वो कहता सुनने में आता था हमारे जो परदादा के दादा ने दिया हुआ है परदादा बोलते थे उनके दादा ने उनको दिया था अब वो, वो उनको कौन दिया था कब दिया था पता नहीं, नहीं। दसो पीढ़ी हो गया इमाम वही चल रहा फिर आगे बढ़ा एक वो खड़ो होते उसे पूछा कम से कम तीन पीढ़ी तो हो गया इसी में और एक आध पीढ़ी चल जाएगा पत्थर भी खराब नहीं हुआ टूटा नहीं है कहीं क्रैक नहीं कुछ नहीं है जरूरत थोड़ा छीन में उसको तेज बना लेते हैं और काम चलाते रहते मैं जब वो बना था कितना मोटा रहा होगा पत्थर कैसे चलाते होंगे और तोड़ तोड़ तोड़ कर अभी तीन पीढ़ी बीत गया अभी भी चल रहा आटा पिस रहा है तो इस तरह जितनी भी वस्तु पूछते गए तो उन्होंने देखा इनके यहां भारत में ऐसी चीजें बनती हैं जो एक बार बनते तो पांच पांच छ छ पीढ़ी तक चल सकती है तो आर्थिक उन्नति कैसे होगी के यहाँ प्लास्टिक दुनिया को लाना पड़ेगा ये लोहा दुनिया खत्म करो प्लास्टिक की चीजें चका सुंदर चम चम चम बना के दे दो और ये खरीदना शुरू कर देंगे अब इन्होंने खरीदा प्लास्टिक चार दिन में टूट जाए नया लाओ कांच का छोटा ग्लास है वो तो फूट जाए फिर तो नया लाओ तो व्यापार बढ़ाओ फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा डिमांड एंड सप्लाई साथ चलता है कि नहीं होता है डिमांड है तो सप्लाई होएगा, डिमांड एंड सप्लाई फिर लागू करके जो है हमारा देश को बर्बाद कर दिया मैं सुखी देश था न ज्यादा कमवाना है ना खरीदना है न कमाने की जरूरत नहीं कमाना क्यों खरीदने के क्यों खरीदने बार बार टूट जा रहा है खराब हो जाते हैं चार दिन चलता है चार बार बटन दबाओ टाए टाए फेस हो जाता ऐसी है ऐसी चीजें बनती हैं तो पहले ऐसे था कि पंखा कहीं पीढ़ियां चले और अब जो दस साल नहीं चलता लोग संभालते बैसे थे हमने अपने वेदांत ये गुरु जी थे स्वामी जी व्रत प्रस्ता तरीके और पूरे द्वादश शासन का ऊपर मास्टरी बहुत लोग जिन लोग पढ़ने आते थे तो उनसे बनारस के नाम माने हुए विद्वान थे जिनसे मैं पढ़ रहा था वो क्या करे जैसे गर्मी खत्म हुआ सितंबर खत्म होता था ना वो तो पंखा उतरवाते थे वो तो लटका रहेगा ठंडी पर उसकी जो बूश बेरिंग वर खराब हो जाए उतार उतार वो उतारते थे हमारा काम नहीं था सेप्टेम्बर में उतारना है तो फिर मार्च में ढाल है ई चीजें इतनी हिफाजत करवाते थे वो अब इसकी जरूरत नहीं है चार में अब काम नहीं है तो उसको पैक करो ढंग से रोक दो नहीं ऐसे बाहर छोड़ दिया नहीं पैक करना हवा नहीं लगनी चाहिए जल्दी खराब हो जाता इसलिए कई पीढ़ी चलती थी इतना भारी था पंखा कम से कम पांच किलो से कम नहीं जमाने का पंखा था भगवान जाने हमने तो मॉडल अपने जन्म में तो देखा ही नहीं <laughs> कहीं नहीं देखा वो मॉडल वहां देखने को मिला कोई होगा परदादे के जमाने की <laughs> तो वो क्या होती है जो भ्रांति हो सकती है ना अब इतने समय से चले आ रहे का मतलब क्या बाप मर गया दादा मर गया परदादा मर गया भी चीज है इसका मतलब वह चीज निक्रांति बनेगी नहीं बनेगी कृतक होता हो अभी नित्यत्व की भ्रांति इन ऐसे भी पदार्थ रोज हम बना रहे हैं वो भी कृतक है और तुरंत हट जाते हैं अब ऐसे भ्रांति स्थान में हमें इस तरह का हेतु को सब असधेतुओं को पहचानना जरूरी है इसलिए कह रहे हैं शब्द में भी किसने ऐसे क्या कर दिया शब्द नित्य है बोल दिया एक बार बोल दिया वैसे रह गया शब्द नष्ट नहीं होता इसको लेकर आज वैज्ञानिक लोग बड़े पीछे लगे हैं शब्द नित्य मानते ना बहुत आर्शनिक लोग तो इसका मतलब उस ऋषियों ने जो वेदों की पाठ की होगी तो पूर्ण वेद अभी भी इस आकाश मंडल में जरूर होगा हाउ टू टैप इट लगे हैं अभी जो 10 साल पहले 5 साल पहले किसने बोला हो वो शब्द को कैसे पकड़े उसके लिए मशीन बनाने लगे हुए सफल नहीं है तो चार घंटे पहले के शब्द पकड़ो तब तो दस साल पहले के देखा जाए तो टेप से आप ग्रहण कर लेते हो ना आकाश में बोला हुआ शब्द है और को दोबारा पकड़ना है कोशिश में नहीं सफल हुए बात नहीं है शब्द नित्ववादी लोगों का अनुसार शब्द अभी तो भी विद्यमान है इन न्यायिकों का मत में क्या है शब्द अनित्व अपने पढ़ा था बीची ही तरंग न्याय अतः तो कदम मुकुल न्याय से दसों दिशाओं में शब्द उत्पन्न होते जाता है और सुंदर उपंदर कथा बताया था ना सुंदर उपसंद नामक दो राक्षस वह एक दूसरे को मार दिए थे यथा तथा अंत्य शब्द और उपांत शब्द एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं अतएव न्यायकों के मत में क्या है शब्द अनित्य तीसरी अनुमान क्या है असत अनुमान वज्ञ यदि कोई शब्द नित्य कहता है तो न्यायिकों का दुश्मन क्या हो जाएगा असब्द हो जाएगा गलत इस है इसलिए यह हेतु में हमें वृद्ध नाम का दोष दिखा है कैसे होगा दोष ये कि टीका वृद्धम लक्ष्य थी साध्याभाव व्याप्ति थी साध्या भाव से निरूपित व्याप्ति का मतलब क्या साध्या भाव निरूपित व्यतिक व्याप्ति ध्याभाव से निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति होनी चाहिए इसका मतलब स्वयं व्यति व्याप्ति का लक्षण पहले लिख लो व्यतिरेक व्याप्ति क्या है साध्या भाव, व्याप्ति भूता भाव, प्रतियोगित्व ये है ना साध्या भाव व्याप्ति व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व यह व्यतिरेक व्याप्ति है और भाव से निरूपित व्यक्ति व्याप्ति क्या होगा ये हो गया साथ भी निरूपित व्यक्त व्याप्ति ये कैसा है साराध्यूपित व्याप्ति। ये सही है ये। क्यों? मान लो में घटाओ पहले सही तो कौन है वन्य स्थल वाला पर्वत तो वन्य मान धुमा तो वन्य भाव्यापकी मूत अभाव कौन है धुमा भाव धुमाभाव का प्रतियोगित्व धूम रूप हेतु तुम्हें आ गया लक्षण समन्वय हो जाता है वन्य भाव का व्यापकी भूत भाव, गया। धुमा भाव।, भाव गया हो गया ध्रमा भाव उस ध्रभाव का प्रतियोगी है धूम है अच्छा प्रतियोगित्व आ गया धूम में तो व्यति व्याप्ति सदतु तुम्हें समन्वय हो गया ठीक है ना साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगितम रूप व्यतिरक व्याप्ति में जाना चाहिए और जा रहा है कि पर्वतो वन्यमान धुमा वन्य भाव वन्य भाव का व्यापक कौन हो गया धुमा भाव धुमा भाव का प्रति कौन है धूम है इस पर प्रति आया धूम में कल अक्षां समन्वय हो गया असधित्व में नहीं जाना चाहिए है ना जाएगा नहीं उल्टा करो उसी को तो हो जाएगा ना पर धूमवान तो वन्य है ठीक वहां है भाव का प्रतिबित वन में मिलेगा नहीं हो सकता क्योंकि धुमा भाव जहां पर है वहां व्यापक रूप में वन्य भाव नहीं मिलेगा धुमा भाव कौ है अयोगोलक में उस अयोगोलक में व्यापक भूता वन्नी का भाव है नहीं भाव अत्यवन प्रतियोगित में नहीं आया नहीं गया तो यह व्यक्त व्याप्ति का लक्षण बिल्कुल सही है व्याप्ति है कैसा यह साध्य निर्पित व्यतिरक व्याप्ति और साध्य भाव निर्भित व्यरक व्याप्ति क्या होगा इस साध्य के जगत पर आपको जोड़ना एक और साध्य भाव अभी अभाव अभाव अर्थात क्या हो जाएगा साध्य का ही व्यापू था तब क्या साध्य भाव से निर्भित व्यतिक का व्यापति बन गया मैंने क्या बोला था पहले अभाव अन्वय मने भाव व्यतिरक मने अभाव ये है ना न्याय लिखा भी था साफ आया तो वहां पर अन्वय मने भाव व्यतिरक मने अभाव साध्या साध्य भाव हो गया इसका व्यतिरिक मैने अभाव उससे निर्भित व्यापति व्यापक व्याक भूत अभाव प्रतिवितम बन जाए अर्थात तो साध्य अभाव का भाव मैने साध्य निरपित सीधा हो जाएगा जाए। इसलिए आगे क्या लिख रहे देखो साध्य व्यापक भूताभाव प्रतिवितम आगे की नहीं अभाव का भाव कौन है साध्य साध्य व्यापकी भूताभाव का प्रतिबित्व आना यही वृद्ध है कैसा होता है साध्यापक भाव भाव प्रति होता है और वृद्धि में कैसे होता है साध्य का व्यापकभूत भाव प्रतिबित हो जाता है इसको एक व्यति व्याप्ति का प्रतिबंध बोल है ना देखिए साध्य व्यापकी तो भूत अभाव का प्रतियोगित्व हो यह जो है साध्याभाव का व्यापकी भूत अभाव का प्रतियोगित्व का विरोध है या नहीं क्योंकि यह साध्य व्यापक भूत अभाव है और असाध्याभाव व्यापी भूत अभाव है यह है व्यतिरिक व्याप्ति का लक्षण और यह है लक्षण अच्छा। इसलिए एक तरह से तरफ है तो क्या कर रहा है व्यक्ति तो व्याप्ति का प्रतिबंध कर देगा मुख्य रूपेण और व्यक्ति प्रतिबंधित हो तो गया तो अनुमिति नहीं होगी इसलिए सीधा कहेंगे अनुमति को प्रतिबंध करना ही जो मुख्य फल आगे देखिए साध्य व्यापक प्रतिवितम तथा चाहिए में तथा पक्ष विशेषक व्यति व्याप्ति का विरोधी बन रहा है अच्छा विरुद्ध हेतु से परामर्श का स्वरूप कैसे बनेगातु परामर्श कैसे होता था साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ये होता था न्याय धूमवान पर्वत यह होता था ना इस अध्यक्ष परामर्श नी वनिव्याप्य धूमवान् पर्वत इस अध्यक्ष में होता है हो में क्या लिख रहे हैं ये साध्याप्य हेतु साध्याभाव्याप हेतुमान पक्ष पक्ष हो गया विशेष तो पक्ष विशेषक साध्या भाव व्याप हेतु मान प्रकार ये प्रकार हो गया ना विशेषण हो गया पक्ष का इसलिए लिख रहे हैं देखो पक्ष विशेषक साध्या भाव हेतु प्रकारक ज्ञान होता है अर्थात विरुद्ध हेतु के कारण से एक परामर्श होगा और यह इस परामर्श का विरोधी भी है विरुद्ध हेतु निरूपित व्याप्ति व्यतिरिक व्याप्ति का विरोधी है और विरुद्ध हेतु जन जो परामर्श है सब हेतु जन परामर्श का विरोधी है अतएव अनुमिति खत्म हो गया अनुमिति नहीं हो सकता कि यह होता है साध्य व्याप्त हेतुमान पक्ष होगा तो अनुमिति होती पक्ष साध्यवान पर्वतोनिमान जैसा होता है वन्य व्याप्य ध्रुववान पर्वत होता तो पर्वत होता है पर ठीक उल्टा हो रहा है यहाँ साध्य व्याप नहीं है साध्य व्याप्य हो रहा है तो इससे भी अनुमति होगी तो क्या होगी पक्ष साध्य अभावान हो जाएगा होना चाहिए पक्ष साध्यवान होगा अतएव के विरोधी होगा नहीं होगा ये इसलिए आगे लिख रहे देखो इस ज्ञान से होता क्या है पक्ष विशेषक साध्य प्रकार अनुमिति प्रतिबंध फल एवं सत्प्रतिपक्ष इसलिए क्या कर दिया पक्ष विशेषक साध्य प्रकार अर्थात साध्यमान पक्ष ये आपकी अनुमिति होती हमेशा मन्यमान पर्वत इस अनुमिति होने के प्रति क्या हो गया प्रतिबंधक हो गया इस ज्ञान से एकदश अनुमिति नहीं हो सकती बल्कि उल्टा जो होना जिसको विपरीत होगा क्या होगा साध्य अभाववान पक्ष ज्ञान हो जाएगा ये होने लगेगा और होना वो उचित नहीं है अफल है अनुमिति इस अनुमिति को प्रतिबंध करना ही फल है अनुमिति प्रतिबंध फलम पक्ष विशेषक साध्य प्रकार पक्ष विशेषक साध्य प्रकार विरुद्ध है तो मुख्य रूपण क्या कर रहा है के व्याप्ति का विरोध करता हुआ परामर्श में अभाव अभावनिर्मित परामर्श पैदा करके अनुमिति को होने से रोक दिया अतिविरुद्ध है तो अनुमिति का प्रतिबंधक कहा दोबारा देख लीजिए साध्या भाव व्याप्ति विरुद्ध का मतलब है साध्या भाव व्याप्तिमान विरुद्ध साध्या भाव व्याप्ति वाला व्याप्ति से कौन सी व्याप्ति लेना अनवय व्याप्ति की व्यतिरिक व्याप्ति तब कार्य आगे लिखा साध्य भाव निरुद्ध व्यतिरिक व्याप्ति लेना इसका स्वरूप क्या होगा आगे लिख रहे हैं स्वयं साध्य के व्यापक होगा निरूपित व्यति व्याप्ति कैसे होगा मैंने साधिक व्यापक प्रतियोगित हो जाए होना चाहिए क्या साध्या भाव व्यापक दवा प्रतियोगित होना चाहिए और विरोध क्या हो रहा है साध्य व्यापक दवा प्रतियोगित हो रहा है ठीक व्यतिध में हो गया इसका नतीजा क्या निकला? पक्ष भी बिगड़ गया परामर्श भी बिगड़ गया क्या परामर्श हुआ पक्ष विशेषकर हेतु प्रकार ज्ञान हो गया। साध्य हेतु ज्ञान होता है सदेत स्थलों में और यहाँ क्या हो गया साध्याभाव व्याप हेतु प्रकार ज्ञान हो गया वन्य व्यापान होने के जगह पर यदि वन्याभाव्यापी दुम हो जाए तो पर्वत अनुमान नहीं हो सकती यथा वैसे यहाँ पर भी क्या हो गया अभी अनुमिति इसलिए नहीं हो सकता इस परामर्श से क्या अनुमति नहीं हो रहा है पक्ष विशेष साध्य प्रकार अनुमिति होता तो कैसी अनुमिति होती तो कहते हैं साध्यवान पक्ष हो जाएगा और जो अनुमान बनाया है व्यक्ति ने वो तो किस लिए बनाया था साधवान पक्ष को सिद्ध करने बनाया था सिद्ध क्या हो गया अंत में पक्ष सिद्ध हो रहा है जो लक्ष्य करना चाहते वो सिद्ध नहीं हुआ इसलिए से तुम कहें, क्या कहेंगे दे तो, दुष्ट है तो, और नाम उसका विशेष है विरुद्ध दृष्टांत दृष्टान्त और घटा के देख लीजिए सारी बातों को शब्दों नित्य कृतकत्व शब्दों नित्य कृतकत्व साध्य है उसका व्यापकी भूत अभाव उसका व्यापकी भूत अभाव कहा मिलेगा नित्यत्व में मिलेगा नित्य पदार्थ कौन है नित्यत्वान कौन है परमाणु वी वहां पर अभाव मिल रहा है किसका कृतकत्व का अभाव यानी वहां परमाणुवादी में का भाव है साध्य के का प्रतियोगित्व आ गया गया? साध्यता नित्यत्व यदि भाव का व्यापक तो सदित्व हो जाता नहीं साध्या भाव का व्यापकी हेतु में आता तो इसको जैसे धूमभाव है उसको प्रतिविधित धूम में आ गया तो हम सधे मानते हैं साध्या भाव का व्यापक प्रतिवित आता है तो सधित्व हो जाता यहां क्या आ रहा है साध्या भाव दबाव प्रतिकित्व नहीं आया किंतु साध्य की व्यापी को जब भाव प्रतिनिधित्व आ गया इसलिए तो क्या कहेंगे ना बात इसीलिए एकदारस स्थल को लेकर के जो परामर्श होता तो कैसे होता हो परामर्श हो स्वरूप क्या होगा नित्यत्व भाव नित्यत्व भाव सार क्या है नित्यत् भाव का अर्थ क्या होगा अनित्यत्व अन्यत्व पुष्क व्याप्य तद्वाणव्या शब्द पक्ष शाद्या भाव का व्याप्य कृतत्व वाला शब्द है कि नहीं साथ इसको क्या कहते हैं सात्या भाव व्याप्य हेतु प्रकार कक्ष विशेषक ज्ञान ज्ञान कैसा है सात्या भाव निरूपित व्याप्य जो हेतु प्रकारक पक्ष विशेषक ज्ञान है।, तो है तो कृतत्व ना हेतु वर्तमान समय में हम कटा है ना क्या साधु नहीं का इसीलिए साध्य कौन है नित्य भाव साध्य नित्यत्व भाव उसका व्याप कौन हो रहा है कृतकत्व कृतकत्व वाला कौन है और ये साध्य भाव हो गया साध्य भाव व्यापी हेतुमान पक्ष हो गया कि नहीं।, नहीं हो गया होना क्या चाहिए साध्यमान पक्ष होना चाहिए हुआ लेकिन साध्य भाव व्याप्युमान पक्ष इसलिए इस तो का स्पष्ट है यह दुष्ट हेतु है इसे कोई संशय नहीं है अतएवत्व्यक्तवान तो नित्यक्तवान शब्द यह अनुमिति नहीं होगी साध्यवान पक्ष ज्ञान नहीं हो सकता नित्यत्वान नहीं हो पक्ष नहीं होगा क्योंकि सर्वानुभव सिद्ध है शब्द है अनिध्य पक्ष विशेषक साध्य प्रकार का अनुमिति क्या हो गया प्रतिबंध हो गया रुक गया दो टिप्पणी है प्रतिबंध फलम प्रतिबंध पर एक टिप्पणी दे रहा है देखिए एक नंबर भाव व्याप कृतकत्वान शब्द आगे नित्य कृतिक जो हम लोगों ने लिखा है वो इन्होंने टिप्पणी में दिखाया इति शब्दो शब्दों नित्यमित्त अनुमितर न जाए जा शब्द नित्यत्वान ऐसा अनुमति नहीं होगी इत्य एक नंबर टिप्पण व्याख्या होगा फलम एवं फलम है ना सत पी जो लिखा है उस पर बोल रहे हैं प्रकार प्रकार साध्य ये ये जो फल था में भी ऐसा ही होता है तो वृद्ध हेतु और सतप्रतु में अंतर क्या है कि ये दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं जिस प्रकार का परामर्श के कारण से अनुमित प्रतिबंधित हो रहा है वृद्ध में उसी प्रकार का परामर्श को लेकर के अनुमित को प्रतिबंध कर रहा है अगला जो हेतु है दुष्ट हेतु जो वर्णन किया जाएगा सत प्रतिपक्ष नाम का फिर दोनों में फर्क क्या अंतर यह है विरुद्ध हेतु तो एक ही हेतु को करता है लेकर के और सत प्रतिपक्ष में दो हेतु होते हैं इस पंक्ति को समझने के लिए पहले सत प्रतिपक्ष को समझना पड़ेगा इसलिए पहले सतपक्ष पढ़ूंगा फिर दोबारा इधर लौटेंगे मूल में देखिये सत प्रतिपक्ष का लक्षण क्या है सत प्रतिपक्ष से किम साधकम् सत प्रतिपक्षण साध्या भाव साध्या भाव का साधक जब दूसरा हेतु हो वही हेतु नहीं सिद्ध कर रहा है यहां पर क्या हुआ था कृतकत्व तो अकेला है वो क्या कर रहा है वित्यत्व सिद्ध करने चला और किंतु सिद्ध क्या किया नित्य रूपी साध्य अभाव अर्थात अनिवी साध्य सिद्ध कर दिया हेतु तो जिस साध्य को सिद्ध करने जा रहा है वह हेतु तो उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है किंतु साध्य अभाव को दूसरा हेतु से सिद्ध करना पड़ता है अतएव हमेशा सत प्रत्यपक्ष में दो अनुमान होते हैं वृद्ध में एक अनुमान होता है क्या और स्पष्ट होगा साध्या भाव का साधक यस्य। एक हेतु का साध्य को लेकर के उस साध्य का अभाव घोषित करने के लिए जब दूसरा अनुमान किया जाए और दूसरे हेतु को प्रस्तुत किया जाए तो पहला हेतु का नाम सत प्रतिपक्ष हो जाएगा क्योंकि वह जिस साध्य घोषित करने जा रहा था उसके अभाव को दूसरे ने आकर्षित कर दिया जैसे आपको कहा गया कि जाइए वहां जाकर देखिए अमुक आदमी है या नहीं आप जाकर देख के आने से पहले हम आपको कह रहे थे इतने बात को सुनकर के दूसरा जाकर के झट के मेरे को बता दिया तो आप क्या हो गए वहां सत प्रतिपक्ष हो गया क्योंकि आपको परिश्रम व्यर्थ जाएगा क्योंकि आपसे पूर्व ही दूसरे ने आकर के उसके अभाव को सिद्ध कर दिया समझना रहे? आपको भेजा ना जा रहा है आप जाए नहीं है जिस काम के लिए भेजा गया वह काम आपके द्वारा सिद्ध हुआ नहीं उससे पूर्व में दूसरे जाकर के क्या किया उसके अभाव को सिद्ध कर दिया तब तो पहले बार को क्या कहा जाएगा सब प्रतिपक्ष उसी प्रकार यहां पर देखिए दो अनुमान देंगे एक है शब्दों नित्य श्रावणत्व श्रवणत्व आप तुम्हें होगा ना श्रावणत्व दृष्टांत दे है शब्दत्व जाति के समान शब्दत्वत्व दूसरा अनुमान कहता है पक्ष वही लेकर के शब्दों अनित्य अनित्य का मतलब क्या पहला अनुमान के साध्य का अभाव ले लिया दूसरा अनुमान में साध्य इस अनुमान में जो साध्य है उसका अभाव यहां पर है या नहीं नित्यत्व का अभाव अनित्व यहां साध्य हो रहा है हेतु तो क्या दे रहे हैं कार्यत्व कार्यत्व आपको हो कर्तव आप ही बात है घटवत् सद हेतु तो है यह असाध हेतु तो है इस हेतु तो का नाम सत पक्ष होगा क्योंकि यह तो नित्यत्व को सिद्ध करने जा रहा था शब्द में उसे पूर्व इस हेतु ने क्या किया उसी शब्द रूपी पक्ष में उसके द्वारा सिद्ध करने के लिए प्रयास किए जा रहे साध के अभाव को सिद्ध कर दिया श्रावण हेतु ने नित्यत्व को देखा कहा शब्दत्व जाति में शब्दत्व जाति कैसा है नित्य क्योंकि जाति हमेशा नित्य होता नि? है नित्य नित्य में कहा जा रहा है जाति नित्य है और शब्दत्व श्रवणेन्द्र का विषय है श्रावणत्व भी शब्दत्व जाति में है जाति का प्रत्यक्ष कैसे करोगे शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष संवेद समवायिक संवेद समवायिकर्ष से शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्िकर्ष से शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष संवेद समवाय से होता है कौन सा इंद्र के द्वारा श्रवण द्वारा जाति में श्रावणत्व आ गया इति चक्षुषा इति गृह शैशिकाधिकार में तद्धित में रूप है। ग्रीयते कोई सूत्र नहीं है इसलिए कस समूह कसापत तब वैसे नहीं है लेकिन वहां एक सूत्र विशेष बनाया शैक्षिक सूत्र में उसमें जितने अनुक्त लेकिन प्रयुक्त संसार में शब्द उनकी सिद्धि के लिए आप ऐसा विग्रहवा के कर सकते हैं चक्ष यथा दृष्टान्तवा दिया महावाशार ने जो लघु में भी दिया वही दृष्टान्त चक्षुषा गृहियती चक्षुषा श्रवणे न गृहियती श्रावण उसी आधार पर बनेगा अगर श्रावण शब्दत्व जाति में और अशब्दत्व भी जाति में नित्यत्व भी है अगर व्याप्ति शब्दत्व बिल्कुल सही है यत्र यवणत्म तत्र नित्यत्म यथा शब्दत्व जातो बिल्कुल सही दिख रहा है लेकिन पक्ष में गड़बड़ है पक्ष में तो है एक नित्यत्व नहीं है अतएव शब्दत्व में रहने वाला श्रावणत्व के सहचारी नित्यत्व को श्रावणत्व के सहचारी नित्यत्व को कहा था सहचर्य होता शब्दत्व में शब्दत्व में श्रावणत्व का सहचारी हो करके नित्यत्व भी रह रहा है ऐसा उस नित्व को श्रावण ने क्या किया पक्ष शब्द में सिद्ध करने चला इतने में कृतगत रूपी या कार्य रूप हेतु ने क्या कर दिया उस साध के अभाव अनित्व रूपा नित्यत्व के भाव अनित्व को शब्द में सिद्ध कर दिया यह अनित्व सिद्ध नहीं कर पाया श्रावणत्व सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है इससे पहले ही कार्यत्व ने नित्यत्व के अभाव साध्या भाव को पक्ष में शुद्ध कर देता है अतएव श्रावण क्या हो गया सत प्रतिपक्ष नाम से कहा जाएगा सत प्रतिपक्ष मतलब क्या सत विद्यमान प्रतिपक्षो यश विद्यमान प्रतिपक्ष मानी विरोधी हेतु यश सत्प्रतिपक्ष अब में देखिए आर घटावार अब आइए सत प्रतिवर्ष में घटाइएगा जो नीचे टिकने टिका था यहां पर में क्या हो रहा है साध्य कौन है नित्यत्म साध्य है नित्यत्म उसका अभाव उसके अभाव नित्यत्व भाव नित्यत्व भाव का मतलब अनित्यत्व उसका व्याख्य कौन है नित्यत्व का अब दूसरे तो ले लेंगे आर्यत्व कार्यत्वान कौन है शब्द रूपी पक्ष शब्द ऐसा ज्ञान होने से शब्दों यह अनुमिति प्रतिबंधित हो जाता है इसे न्यायोधनिकार कार्य देखिए विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष विशेषस्तु विरुद्ध हेतु तो एक न सत्तिपक्ष हेतु तो दिवत्व है ना विरुद्ध हेतु तो क्या किया था एक ही अनुमान था एक ही हेतु था उस अकेले ने साध्य भाव को सिद्ध कर दिया यहां पर श्रावणत्व ने साधोषित नहीं किया दूसरा अनुमान लाना पड़ा दूसरा हेतु आया कौन कारक नामक हेतु उसने नित्यत्व भाव घोषित किया वृद्ध और सत और विशेषस्तो वरुद्ध और सत्पक्ष में क्या विशेष है क्या फरक है क्या अंतर है यह पूछे जाने पर कद विशेषता यह है अंतर है विरुद्ध नामक हेतु अकेला काम करता साध्य भाव घोषित कर देता तो सत्प्रति तो दिक्वे न लेकिन सत्प्र तो क्या कर रहा है दो हेतु मिलकर के काम कर रहे हैं साध्या भाव या प्रतिपक्ष प्रति प्रतिहेतु प्रति मत पक्षा सतप्रतिपक्ष का व्याप्य एक प्रति प्रतिहेतु उसी अनुमान का हेतु नहीं दूसरा हेतु आ गया शब्दों नित्या श्रावण था पहला हेतु कौन हेतु था श्रावणत्थ हेतु का साथी कौन है नित्यत्व श्रवणात् हेतु का साध्य था नित्यत्व उस नित्यत्व के अभाव अनित्व को सिद्ध करने के लिए हेतु कौन आया दूसरा हेतु आया कार्य नाम क्या कुछ लोग कार्य देखो साध्य हो गया नित्यत्व उसके अभाव हो तो गया नित्यत्व भाव अर्थात अनित्यत्व उससे व्याप्त कौन था प्रति हेतु दूसरा हेतु कौन कार्य ऐसा पक्ष कौन शब्दात्मक पक्ष इस तरह के व्याख्या का नाम ही सत प्रति दिया अनुमिति फलम एवं बोल दिया ना न्याय न्यायोधन ने पहले ही बोल दिया एवं सत भी, काम दोनों एक ही कर रहे हैं अनुमिति को प्रतिबंध कर रहे हैं कि व्याप्त हेतु कर दे रहे हैं क्योंकि फर्क इतना है वरुद्ध अकेला हेतु तो कर रहा है सतप्रत दो हेतु तो मिलकर कार्य काम हो रहा है यह अंतर साध्य भाव साध साध्य साधगत उपन्यासता इसका मतलब क्या साध्य भाव को शुद्ध करने वाला हेतु को साध्य का साधक करके भ्रांति से आपने उपन्यास कर दिया ये तो क्या विरुद्ध हेतु में आपने विरुद्ध में क्या किया आपने शब्दों नित्या कृतकत्व आज किया लेकिन वास्तविक कृतकत्व तो तो है तो कैसे हेतु है वो साध्य को शुद्ध करने में सक्षम नहीं साध्य भाव को शुद्ध करने में सक्षम साध्याभाव का साधक हेतु को आपने भ्रांति से क्या कर दिया साध्य का साधक उपन्यास कर दिया इति सूचनम अपि असामर्थ्य सूचक असामर्थ्य का सूचन करना भी आपका सत में एक और काम हो रहा है आपने श्रावण हेतु में एक और बात स्थापित कर दिया है कि श्रावण तो कैसा है और नित्य को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान नहीं है ये भी आपने सिद्ध कर दिया कार्य हेतु के द्वारा किए तो ही हैं साथ साथ ये भी इससे निष्कर्ष निकल रहा श्रावण हेतु तो, नित्यत्व घोषित करने में सक्षम नहीं है सामर्थ्यहीन है यह भी आपने कथन किया वही करे साध्याव का साधक हेतु को साध्य का साधन करने से असामर्थ्य सूचना साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना तो को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हो किससे जबकि कैसा है नित्यत्व तो सिद्ध करने में सामर्थ्यवान नहीं है जो साध्या भाव को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान था हा? उसको क्या कर दिया आपने साध्य घोषित करने के लिए प्रयोग कर दे रहे ये कहा इस प्रकार से सत सत्प्रतिपक्ष पर भी न्याय बोधनी पूरा हो गया अब आता है असिद्ध चौथा दुष्टित्व पर विचार आरंभ होता है असिद्ध असिद्ध स्त्री विद आश्रय सिद्ध स्वरूप सिद्ध व्याप्यवासिद्धि जिसमें असिधि नामक दोष हुआ करता है वह तीन प्रकार का है एक का नाम आश्रया सिद्ध दूसरे का नाम स्वरूप सिद्ध तीसरे का नाम व्याप्यवासिद्ध और आश्रय सिद्ध सबसे पहला लेना पड़ेगा लक्षण के लिए आश्रय सिद्धि किसे कहते हैं अप्रसिद्ध पक्ष पक्ष ही प्रसिद्ध नहीं है पक्ष क्यों प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि पक्ष दसिद्ध है केवल पक्ष लोग हिस्सा है अवच्छेद विशेषणा छोड़ दो विशेष मात्र गुक तो प्रसिद्ध है दुनिया में लेकिन जिस विशेषण से विशिष्ट पक्ष आप दे रहे हो वो दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है जैसे कोई कहे पुष्प कैसा है सुगंधी है तो समझ में आता ठीक है कोई खपुष्क सुगंधी है खपुष पता है क्या खपुस् क्या है आकाश कुसुम दगन कुसुमम, गगन का कुसुम गगन में कोई कुसुम पाया हो गया आकाश में और वो सुगंधी है कोई कह रहा है तो कुसुम सुगंधी है तो ठीक है लेकिन गगन कुसुम सुगंधी है जो गगनयत्व तो कुसुम कभी पहला ही नहीं होता कहां से हो सकता पुत्र शतायु है ये तो ठीक समझ में आता है लेकिन वंध्या पुत्र सिद्ध होगा भाई वंध्या पुत्र होती है क्या ये होता ही नहीं तो शतायु कैसे होगा वो इसीलिए केवल पुत्र कहा केवल पुष्प कह नू ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है लेकिन जो विशेषण आपने दे दिया गगन कुसुम गगनार्दम व्यापुत्र जो वंध्यात्वेषण आया गगनत्व विशेषण आया ये, ये अप्रसिद्ध होने से वह विशिष्ट पक्ष भी अप्रसिद्ध माना जाएगा अर्थात हेतु का जो आश्रय है हमेशा क्या करते है? हेतु को कहा देख रहे हो पक्ष में वो हेतु का आश्रय जो पक्ष है वही असिद्ध हो गया इसलिए इसका नाम आश्रय से जिसने कहा कि जैसे जीव मर्त्य वेदांत के अनुसार इस मर्त्यानुमान मानना चाहता हूं जनिधर्मत्वा जन्म का धर्म वाला होने उनमें से उत्पन्नता क्या सीधे सीधे शब्द उत्पन्न पा क्या वेदांत दिख नहीं जीवा अमर त्या अमर क्यों ब्रह्म जीव और ब्रह्म भिन्न है ना जीव ब्रह्म है कि नहीं है तो जीवा अमर न तो मर्त्या अमरत्या ब्रह्म खड़ा कर यदि पर कोई अनुमान करना चाहे, करने के लिए प्रयास करे शरीर जीवी अमरत्य ब्रह्मत्व तो आश्रय सिद्ध होगा ब्रह्म योद्धा शरीर जीव अमरत्य ब्रह्मत्ता जो कोई कहे वेदान तो गड़ वो गड़बड़ वो वह आश्रय सिद्ध आ इसे दृष्टान देता गगना सुर अरविंदवत अत्र गरविंद ना किसने बताया गगन कमल है गगनीयत्व विशिष्ट कमल गगन में ही आकाश में पैदा होने वाला कमल आपने जल में पैदा होने वाला कलम कमल को देखा कीचड़ में पैदा होने वाला कमल को देखा नहीं? और जमीन पर पैदा होने वाला गर्म का कमल भी होता है कौन सा गुलाब स्थल पद्म कहते हैं उसको स्थल में भी है जल पद्म भी है पंकज भी है पद्म लेकिन गगनत्व तो का कमल भी है क्या गगनयत्व विशिष्ट कमल अरविंद नाम की चीज है हेतु का आश्रय प्रसिद्ध नहीं है हेतु अरविंदत्व है अरविंदत्व तो अरविंदो में होता है नहीं गगन में अरविंदत्व नहीं है गगन में में नहीं है क्योंकि गगनारविंद नामग चीज ही नहीं है उसमें अरविंद कहा से आएगा जैसे वंद्या पुत्र में पुत्रत्व तो नहीं हो सकता क्योंकि वंद पुत्र नामग चीज ही नहीं है तो पुत्र तो कहां से आएंगे इसलिए कहते हैं इसी का नाम आशिया सिद्ध है जहाँ पक्षता अवच्छेद कौन है गगनीयत्व गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद पक्ष अरविंद हो गया विशेष उसे जो विशेषण प्रकार है हो गया गगनीयत्व तो पक्षदा पक्ष हो गया गगन अरविंद पक्षदा का अवच्छेद कौन है गगनीयत्व अरविंद तो नहीं अवच्छेद अवच्छेद का प्रसिद्ध होने से विशिष्ट वस्तु भी अप्रसिद्ध हो गया अत्रुमान में गगनारविंद रूपी जो आश्रय है जो हेतु का आश्रय हुआ करता है वह आश्रय ही स नास्तिये वही नहीं है न्याय बोधनिकार कहते हैं आश्रया सिद्धर नाम पक्षतावच्छेद विशिष्ट पक्ष अप्रसिद्धि पक्षता अवच्छेद से विशिष्ट जो पक्ष है वह अप्रसिद्ध है ये आश्रय सिद्धि का नाम यहां पक्ष कौन था पक्ष विशिष्ट गगनीयत्म गयत्विंद्रसिद्ध अरविंदत्विंद प्रसिद्ध है दुनिया में लेकिन गगनीयत्विंद अप्रसिद्ध है अच्छा पुत्रत्ताविन्न पुत्र प्रसिद्ध है दुनिया में वंध्यात्ताविन्न पुत्र अप्रसिद्ध पक्ष से पक्ष विशिष्ट करके जो पक्ष है वह प्रसिद्ध हो गया अतः अत्यूपी पर्वत में धूम को देखा पक्ष धर्म तो व्यक्ति के स्मरण होयात्री तो परामर्श वना पर्वतों ने मान्य अनुमिति होती है अर्थात सबसे पहला काम क्या होता है पक्ष धर्म का ज्ञान वही हो सकता जब पक्षी अ प्रसिद्ध है वह को कैसे ग्रहण करोगे ही कोई कहे कि भाई कांचनमयो पर्वत कांचनमयो पर्वत वन्य मान है क्या कांचनमय पर्वत अप्रसिद्ध कांचनमय तो विशिष्ट पर्वत कांचन किसको कहते हैं सोना पुराणों में प्रसिद्ध है मेरू नाम का को कोई पर्वत है स्वर्णमय पर्वत अब उसको भी कहते नहीं स्वर्ण का नहीं है स्वर्ण जैसा रंग का है हो सकता है व्याख्या कर अपने व्याख्या करते है, है? कहा पहाड़ नहीं है वो सोने का पहाड़ नहीं है <laughs> सूर्य जब उगता है तो पहाड़ पीला जैसा रंग हो जाता है तो उसके कारण चिंजंगा बोलिए तो कांचनमय पर्वत में कांचनमयत्व तो अप्रसिद्ध है अच्छा वहां पर हम धूम को पकड़ ही नहीं सकते जब धुमा नहीं देख रहे हो तो बाकी सारा काम अपने आप बंद हो गया तो अनुमिति नहीं होगी विरुद्ध का तो इसलिए आप देखिए न्यायोधनिकार कह हैं अत्र अरविंदे अत्र अरविंदे पक्ष वि, पक्ष विशेष पक्ष में जो विशेष्यांश है पक्ष है ना गगनम अरविंद गगनारम जो अरविंद रूप विशेष रूपांश में गगन विशेषण अभाविंदेबंधक अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा यहां भी अनुमिति का प्रतिबंध हो रहा है लेकिन अनुमति प्रतिबंध की तरीका अलग अलग हो गया वहां पर साध्य भाव के कारण अनुमति प्रतिबंध यहाँ आश्रय का होने से सिद्ध हो गया इसकी अनुमिति नहीं हो रही है यह है तो पक्ष में सिद्धता को देख करके अनुमिति को नहीं कर रहा है पहले वाले कैसे थे साधु भाव से व्याप्त होने के नाते नहीं हुए एक हेतु तो होता है तो विरुद्ध दो हेतु तो अनुमिति का प्रतिबंध किए ये भी अनुमति का प्रतिबंध कर रहा है अनुमिति के प्रतिबंध के पीछे हेतु अलग अलग है अनुमति प्रतिबंध फलम टिप्पण कार्य कार्य नंबर एक तथा चारविंदे गगनीयत्भाव आश्रय सिद्ध ज्ञान असिद्ध ज्ञान से क्या हुआ यह आपको निश्चय हो गया गगनार अरविंद में गगनीयत्व नहीं हो सकता ऐसा आश्रय सिद्ध का ज्ञान से गगनीयत्व शिष्टम अरविंदम सुरभि ऐसा कोई अनुमिति नहीं कर पाएगे अनुमिति प्रति, प्रतिबंध अनुमिति विरोध हो जाए थे भाव अनुमिति का प्रतिरोध हो जाएगा का प्रतिबंध हो जाएगा यह फल इसका समझना चाहिए अब आता है सरोपासित, स्वरोपासिध हो यथा जिसका विचार